भारतीय व्याख्यान रामनाय अभिनंदन का उत्तर हमारी इस मातृभूमि में इस समय भी धर्म और अध्यात्म विद्या का जो स्रोत बहता है उसके बाढ़ समस्त जगत को अपलावित कर राजनीतिक उच्चाभिलाषियों एवं नवीन सामाजिक संगठनों की चेष्टाओं में प्रायः समाप्त प्रायः अर्धमृत तथा पत्नोन्मुखी पाश्चात्य और दूसरी जातियों में नवजीवन का संचार करेगी नाना प्रकार के मत मतांतरों के विभिन्न सुरों से भारत गगन गूंज रहा है यह बात सच है इन सुरों में कुछ ताल में है और कुछ बेताल किंतु यह स्पष्ट में आ जाता है कि उन सब में एक प्रधान सुर मानो भैरव राग से सप्तम स्वर में उठकर अन्य दूसरे सुरों को कर्ण गोचर नहीं होने दे रहा है और वह प्रधान सुर है त्याग विषयान विश्व भारतीय सभी शास्त्रों की यही एक बात है यही सभी शास्त्रों का मूल मंत्र है दुनिया दो दिन का तमाशा है जीवन तो और भी क्षण है इसके परे इस मिथ्या संसार के परे उस अनंत अपार का राज्य है आइए उसी का पता लगाएं। यह देश महावीर और प्रकांड मेधा तथा बुद्धि वाले मनुष्यों से उदभाषित है जो इस तथा कथित अनंत जगत को भी एक गढ़िया मात्र समझते हैं और वे क्रमशः अनंत को भी और दूर दूर अति चले जाते हैं। काल अनंत काल अनंत भी उनके लिए देश की भी कोई सत्ता नहीं है वे उसी के भी पार जाना चाहते हैं और दृश्य जगत के अतीत जाना ही धर्म का गूढ़तम रहस्य है भौतिक प्रकृति को इस प्रकार अतिक्रमण करने की चेष्टा जिस प्रकार और चाहे जितना नुकसान सहकर क्यों न हो किसी प्रकार प्रकृति के मुंह का घूंघट हटाकर एक बार उस देश कालाती सत्ता के दर्शन का यत्न करना यही हमारी जाति का स्वाभाविक गुण है यही हमारा आदर्श है परंतु निश्चय ही किसी देश के सभी लोग पूर्ण त्यागी तो नहीं हो सकते यदि आप लोग उसको उत्साहित करना चाहते हैं तो उसके लिए एक निश्चित उपाय है आपकी राजनीति समाज संस्कार धन संचय के उपाय वाणिज्य नीति आदि की बातें बतक की पीठ से जल के समान उनके कानों से बाहर निकल जाएगी इसलिए आप लोगों को जगत को यह धार्मिक शिक्षा देनी ही होगी अब प्रश्न यह है कि हमें भी संसार से कुछ सीखना है या नहीं शायद दूसरी जातियों से हमें भौतिक विज्ञान सीखना पड़े किस प्रकार दल संगठन और उसका परिचालन हो विभिन्न शक्तियों को नियमानुसार काम में लगाकर किस प्रकार थोड़े यतन से अधिक लाभ हो इत्यादि बातें हमें दूसरों से सीखनी होगी से हमें शायद ये सब बातें कुछ कुछ सीखनी ही होगी किंतु स्मरण रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य त्याग ही है यदि कोई भोग और अहिक सुख को ही परम पुरुषार्थ मान कर में उनका प्रचार करना चाहे यदि कोई जड़ जगत को ही भारतवासियों का ईश्वर कहने की धृष्टता करे तो वह मिथ्यावादी है इस पवित्र भारत भूमि में उसके लिए कोई स्थान नहीं है भारत वासी उसके बात भी नहीं सुनेंगे। पाश्चात्य सभ्यता में चाहे कितनी ही चमक दमक क्यों ना हो उसमें कितना ही संस्कार और शक्ति के चाहे कितनी ही अद्भुत अभिव्यक्ति क्यों न हो मैं इस सभा के बीच खड़ा होकर उनसे साफ साफ कह देता हूँ यह सब मिथ्या है भ्रांति भ्रांति मात्र है एक मात्र ही सत्य है एक मात्र आत्मा ही सत्य है और एक मात्र धर्म ही सत्य सत्य सत्य है। इसी सत्य को पकड़े रखिए, तो भी हमारे जो भाई उच्चतम सत्य के अधिकारी अभी नहीं हुए हैं उनके लिए इस प्रकार का भौतिक विज्ञान शायद कल्याणकारी हो सकता है पर उसे अपने लिए कार्योपयोगी बनाकर लेना होगा सभी देशों और समाजों में एक भ्रम फैला हुआ है विशेष दुख की बात तो यह है कि भारतवर्ष में जहाँ पहले कभी नहीं थी थोड़े दिन हुए इस भ्रांत ने प्रवेश किया है वह भ्रम यह है कि अधिकारी का विचार न कर सभी के लिए समान व्यवस्था देना सच बात तो यह है कि सभी के लिए एक मार्ग नहीं हो सकता मेरी पद्धति आवश्यक नहीं है कि वह आपकी भी हो आप सभी लोग जानते हैं कि संन्यास ही हिंदू जीवन का आदर्श है तभी हिंदू शास्त्र सभी को त्यागी होने का आदेश देते हैं जो जीवन की परिवर्ती अवस्था में त्याग नहीं करता वह हिंदू नहीं है और न उसे अपने को हिंदू कहने का कोई अधिकार ही है। संसार के सभी भोगों का आनंद लेकर प्रत्येक हिंदू को अंत में उनका त्याग करना ही होगा यही हिंदुओं का आदर्श है हम जानते हैं कि भोग के द्वारा अंतस्थल में जिस समय यह धारणा जम जाएगी कि संसार असार है उसी समय उसका त्याग करना होगा जब आप भली भांति परीक्षा करके जानेंगे कि जड़ जगत सार विहीन केवल राख है तो फिर आप उसे त्याग देने की ही चेस्टा करेंगे मन इंद्रियों की ओर मानो चक्रवत अग्रसर हो रहा है उसे फिर पीछे लौटाना होगा प्रवृत्ति मार्ग का त्याग कर उसे फिर निवृत्ति मार्ग का आश्रय ग्रहण करना होगा यही हिंदुओं का आदर्श है किंतु कुछ भोग भोगे बिना इस आदर्श तक मनुष्य नहीं पहुंच सकता बच्चों को त्याग की शिक्षा नहीं दी जा सकती वह पैदा होते ही सुख स्वप्न देखने लगता है उनका जीवन इंद्रिय सुखों के भोग में है उनका जीवन कुछ इंद्रिय सुखों की समस्त समस् है प्रत्येक समाज में बालक वज्ञानी लोग हैं संसार की असारता समझने के लिए उन्हें कुछ भोग भोगना पड़ेगा तभी वे वैराग्य धारण करने में समर्थ होंगे हमारे शास्त्रों में इन लोगों के लिए यथेष्ट व्यवस्था है दुख का विषय है कि परिवर्ती काल में समाज के प्रत्येक मनुष्य को सन्यासी के नियमों में आबद्ध करने की चेष्टा की गई यह एक भारी भूल हुई भारत में जो दुख और दरिद्रता दिखाई पड़ती है उनमें से बहुतों का कारण यही भूल है गरीब लोगों के जीवन को इतने कड़े धार्मिक एवं नैतिक बंधनों में जकड़ दिया गया है जिनसे उनका कोई लाभ नहीं है। उनके कामों में करिए, उन्हें भी स... उन्हें भी संसार का थोड़ा आनंद लेने दीजिए आप देखेंगे कि वे क्रमशः उन्नत होते जाते हैं और बिना किसी विशेष प्रयत्न के उनके हृदय में आप ही आप त्याग का उद्देख होगा सज्जनों पाश्चात्य जातियों से इस दिशा में हम थोड़ा बहुत यह सीख सकते हैं किंतु यह शिक्षा ग्रहण करते समय हमें बहुत सावधान रहना होगा मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आजकल हम पाश्चात्य भावनाओं से अनुप्राणित जितने लोगों के उदाहरण पाते हैं वे अधिकतर असफलता के हैं इस समय भारत में हमारे मार्ग में दो बड़ी रुकावटें हैं एक और हमारा प्राचीन हिंदू समाज और दूसरी ओर अर्वाचीन यूरोपीय सभ्यता इन दोनों में यदि कोई मुझसे एक को पसंद करने के लिए कहे तो मैं प्राचीन हिंदू समाज को ही पसंद करूंगा क्योंकि होने होने पर भी, अपको होने पर भी भी कट्टर हिंदुओं के हृदय में एक विश्वास है एक बल है जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है किंतु बिलायती रंग में रंगा व्यक्ति सर्वथा मेरुदंडहीन होता है वह इधर उधर के विभिन्न स्रोतों से वैसे ही एकत्र किए हुए अपरिपक्व भावों की असंतुलित राशि मात्र है, वह अंग्रेजों से थोड़ी शाबासी पा जाना ही उसके सब कार्यो का मूल प्रेरक है वह जो समाज सुधार करने के लिए अग्रसर होता है हमारी कितने ही सामाजिक प्रथाओं के विरुद्ध तीव्र आक्रमण करता है इसका मुख्य कारण यह है कि इसके लिए उन्हें साहबों से वाह वा मिलती है हमारी कितनी ही प्रथाएं इसीलिए दोष पूर्ण है कि साहब लोग उन्हें दोष पूर्ण कहते हैं मुझे ऐसे विचार पसंद नहीं है अपने बल पर खड़े रहिए, चाहे जीवित रहिए या मरिए यदि जगत में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता दुर्बलता ही मृत्यु है दुर्बलता ही पाप है इसलिए प्रक, सब प्रकार से दुर्बलता का त्याग कीजिए असंतुलित प्राणी अभी तक निश्चित व्यक्तित्व नहीं ग्रहण कर सके हैं और हम उनको क्या कहें? स्त्री पुरुष या पशु प्राचीन प्रथावलंबी सभी लोग कट्टर होने पर भी मनुष्य थे उन सभी लोगों में एक दृढ़ता थी अब भी इन लोगों में कुछ आदर्श पुरुषों के उदाहरण है और मैं आपके महाराज को इस कथन के उदाहरण रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ समग्र भारतवर्ष में आपके जैसा निष्ठावान हिंदू नहीं दिखाई पड़ सकता आप प्राच्य और पाश्चात्य सभी विषयों में जानकारी रखते हैं इनके जोड़ का कोई दूसरा राजा भारतवर्ष में नहीं मिल सकता प्राच्य और पाश्चात्य सभी विषयों को छान भी जो उपाधेय है उसे ही आप ग्रहण करते हैं नित व्यक्ति से भी श्रद्धा पूर्वक उत्तम विद्या ग्रहण करनी चाहिए अंत्य से भी मुक्ति मार्ग सीखना चाहिए निम्नतम जाति के नीच कुल के भी उत्तम कन्या रत्न को विवाह में ग्रहण करना चाहिए सदधानो शुभा विद्यादि वरों धर्म स्त्री रत्न दुष्कुलादि मनुस्मृति